पत्रावली एक सौ श्री जीजी जी नरसिंहाचार्य को लिखे शिकागो 11 जनवरी अट्ठारह प्रिय जीजी, तुम्हारा पत्र अभी मिला अन्य धर्मों की अपेक्षा ईसाई धर्म को महत्तर प्रदर्शित करने के लिए धर्म महासभा का संगठन हुआ था परंतु तत्व ज्ञान से पुष्ट हिंदुओं का धर्म फिर भी अपने पद का समर्थन करने में विजयी हुआ डॉक्टर बरोज और उनकी तरह के लोग जो कि बड़े कट्टर हैं उनसे मैं सहायता की आशा नहीं रखता भगवान ने मुझे इस देश में बहुत से मित्र दिए हैं और उनकी संख्या सदा बढ़ती ही जाती है जिन लोगों ने मुझे हानि पहुंचानी चाहिए है इस पर उनका कल्याण करे मैं बराबर न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच यात्रा करता रहा इस देश के ये दो बड़े केंद्र हैं जिनमें से बोस्टन को यहां का मस्तिष्क कहा जा सकता है और न्यूयॉर्क को उसका मनी बेग दोनों ही स्थानों में मुझे आशा थी सफलता प्राप्त हुई है मैं समाचार पत्रों के विवरणों के प्रति उदासीन हूं। इसलिए तुम मुझसे यह आशा न करो कि उनमें से किसी के विवरण मैं तुम्हें भेजूंगा। काम आरंभ करने के लिए थोड़े से शोर की आवश्यकता थी वह जरूरत से ज़्यादा हो चुका है मैं मणि अयर को लिख चुका हूं और तुम्हें भी निर्देश दे चुका हूं। अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो अब दर्श की बकवास का नहीं असली काम का समय है हिंदुओं को अपनी बातों का काम से समर्थन करना है यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे किसी वस्तु के योग्य नहीं हैं बस इतनी सी बात है अमेरिका वाले तुम लोगों को तुम्हारी सनकों के लिए धन नहीं देंगे और क्या दे भला जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो सत्य की शिक्षा देना चाहता हूँ चाहे वह यहाँ हो या कहीं और लोग तुम्हारे या मेरे अनुकूल या विरुद्ध क्या करते हैं भविष्य में इस पर ध्यान न दो काम करो सिंह बनो प्रभु तुम्हारा कल्याण करे मैं मृत्यु पर्यंत निरंतर काम करता रहूँगा और मृत्यु के बाद भी संसार की भलाई के लिए काम करता रहूँगा सत्य का प्रभाव असत्य की अपेक्षा अनंत है और उसी तरह अच्छाई का यदि तुम में से ये गुण है तो उनकी आकर्षण शक्ति से ही तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा थियोसाफिस्टों से मेरा कोई संपर्क नहीं है और जज मेरी सहायता करेंगे हूँ सहस्त्र सज्जन मेरा सम्मान करते हैं और तुम यह जानते हो इसलिए भगवान पर भरोसा रखो इस देश में धीरे धीरे मैं ऐसा प्रभाव डाल रहा हूँ जो समाचार पत्रों के लाख ढिंडोरा पीटने से भी नहीं हो सकता था यहाँ के कट्टरपंथी इसे महसूस करते हैं पर कुछ कर नहीं सकते यह मैं चरित्र का यह है चरित्र का प्रभाव पवित्रता का प्रभाव सत्य का प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव जब तक ये गुण मुझ में है तब तक तुम्हारे लिए चिंता का कोई कारण नहीं कोई मेरा बाल भी बाका न कर सकेगा यदि वे यत्न करेंगे तो भी असफल रहेंगे ऐसा भगवान ने कहा है सिद्धांत और पुस्तकों की बातें बहुत हो चुकी जीवन ही उच्चतम वस्तु है और जनता के हृदय स्पंदित करने के लिए यही एक मार्ग है इसमें व्यक्तिगत आकर्षण होता है दिन प्रतिदिन भगवान मेरी अंतर्दृष्टि को तीब्र से तीब्रतर करता जा रहा है काम करो काम करो काम करो व्यर्थ के बकवास करने दो रहने दो प्रभु चर्चा करो जीवन की अवधि अत्यंत अल्प है और यह झक्की तथा कपटी मनुष्यों की बातों में बिताने के लिए नहीं है हमेशा याद रखो कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को भी अपनी अपनी रक्षा करनी होगी दूसरों से सहायता की आशा न रखो कठिन परिश्रम करके यहाँ से मैं कभी कभी थोड़ा सा रुपया तुम्हारे काम के लिए भेज सकूँगा परंतु इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता यदि तुम्हें उसी के आश्रय रहना है तो काम बंद कर दो यह भी समझ लो कि मेरे विचारों के लिए यह एक विशाल क्षेत्र है और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यहाँ के लोग हिंदू हैं या मुसलमान या ईसाई जो ईश्वर से प्रेम करता है मैं उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा मुझे चुपचाप शांति से काम करना अच्छा लगता है और प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं यदि तुम मेरे अनुगामी बनना चाहते हो तो संपूर्ण निष्कपट हो पूर्ण रूप से स्वार्थ त्याग करो और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से पवित्र बनो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है इस अल्पायु में परस्पर प्रशंसा का समय नहीं है संघर्ष समाप्त हो जाने के बाद किसने क्या किया इसकी हम तुलना और एक दूसरे की कोई यथेष्ठ प्रशंसा कर लेंगे लेकिन अभी बातें न करो काम करो काम करो काम करो मैंने तुम्हारा भारत में किया हुआ कोई स्थायी काम नहीं देखा मैं तुम्हारा स्थापित किया हुआ कोई केंद्र नहीं देखता हूं, न कोई मंदिर या सभागृह ही देखता हूं, न किसी को तुम्हें सहयोग देते भी नहीं देख रहा हूं, बातें बातें बातें यहाँ इसकी कमी नहीं है हम बड़े हैं हम बड़े हैं सब बकवास हम लोग जड़ बुद्धि हैं और यही तो है हम यह नाम और यश की प्रबल आकांक्षा और अन्य सब पाखंड ये सब मेरे लिए क्या मानी रखते हैं मुझे उनकी क्या परवाह मैं सैकड़ों को परमात्मा के निकट आते हुए देखना चाहता हूँ वे कहाँ हैं मुझे उन्हीं लोगों की आवश्यकता है मैं उन्हें ही देखना चाहता हूँ तुम उन्हें ढूंढ निकालो तुम मुझे केवल नाम और यश देते हो नाम और यश को छोड़ो काम में लगो मेरे वीरों काम में लगो मेरे भीतर जो आग जल रही है उसके संस्पर्श से अभी तक तुम्हारा हृदय अग्नि में नहीं हो उठा तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना तुम आलस्य और सुख भोग की लकीर पीट रहे हो आलस्य का त्याग करो यहलोक और परलोक के सुख भोग को दूर हटाओ आग में कूद पड़ो और लोगों को परमात्मा की ओर ले आओ मेरे भीतर जो आग जल रही है नहीं तुम्हारे भीतर जल उठे तुम अत्यंत निष्कपट बनो संसार के रण क्षेत्र में तुम्हें वीरगति प्राप्त हो यही मेरी निरंतर प्रार्थना है विवेकानंद पुनः आला सिंगा की डी डॉक्टर बालाजी और अन्य सभी से यह कहो कि राम श्याम हरि कोई भी व्यक्ति हमारे पक्ष में या हमारे विरुद्ध जो कुछ भी कहे उसको लेकर माथा पच्ची न करें वरण अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर कार्य में लगाए विवेकानंद